ते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा आप बिल्कुल अच्छे होंगी और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्पा दीदी जी जिनसे हम लोग बात करेंगे और आप नगर में विशेष अपनी सेवा दे रहे हैं और ब्रह्मकुमारी संस्थान में जो है आप एक अच्छा जो है पार्ट प्ले कर रहे हैं आप एक पूरे सेंटर को संभालते हैं और आपके आस में भी बहुत सारे सब सेंटर्स और गीता पाठशालाएँ भी जिनको आप आपके नियंत्रण में चलता है तो पुष्पा दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप एकदम मजे में हैं जी हाँ जी हाँ जी मैं कि आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में और जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह के भाई बहने हैं क्या क्या सेवाएं होती हैं मुझे बाबा का ज्ञान मिला 1975 में मिला अच्छा उन्नीस में बहुत बढ़िया हाँ जी तब से हमें ये विश्वास हुआ की परमात्मा धरती पर आ चुका है दूसरी बात की बाबा की जो भी सिद्धांत है सिद्धांतों पर उसी समय हमें निश्चय हुआ जी उसके बाद हमारी पढ़ाई पूरी हुई 1985 में अच्छा पढ़ाई के पहले ही आप आ गए थे हाँ जी अच्छा, हम हाई अच्छा। स्कूल में थे बचपन अच्छा। में ज्ञान मिला 85 में हमें ग्रेजुएशन पूरा हुआ था मधुबन आए मधुबन में दादियों की पालना प्रेरणा इससे हम ये निर्णय लिया कि अभी हमें बाबा की सेवा में समर्पित होना है अच्छा अच्छा तब से 1985 तो से नाइन वालों का कुछ वो नहीं था विरोध नहीं वो सभी का सहयोग अच्छा था सभी बाबा के ज्ञान में थे अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनकी भी, भी पालना रही तो खास करके चंद्रमणि दादी जी का और रतन मोहिनी दादी जी का हमें पालना मिली है तब हमने दादी जी का डायरेक्शन अनुसार हम महाराष्ट्र अहमदनगर वहाँ पर हम सेवा में तत्पर हुए जी जी तो तो जब जब आप आप 85 के बाद जब आप सेंटर पे रहने लगे तो उस समय था सिचुएशन तब मुझे हिंदी भी टूटी फूटी हिंदी आती थी और वहाँ की जो लैंग्वेज है मराठी वो तो समझ में भी नहीं आती थी अच्छा जी <laughs> हमें केवल शिव बाबा पर ही निश्चय था और भावना थी ये जो भगवान की जो भाषा होती है वो जो हिंदी मराठी इंग्लिश की भाषा नहीं होती नहीं हो भावना वो भावना, होती। भावना की भाषा होती है <laughs> फिर ये भावना को लेकर के भावना की भाषा को लेकर के हम सेवा में उतरे तो आज वहाँ शेवगांव के अंदर इतनी फुलवाड़ी हरी भरी हुई है ये बाबा की प्रेरणा कहे बाबा की शक्ति है उसे ही आज का बगीचा बहुत बड़ा बन चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय कितने कितने सेंटर्स सेंटर्स थे अभी हैं? वहाँ पर अच्छा। तो पहले शेवगा में भी सेंटर नहीं था अच्छा अच्छा। फिर अच्छा। वहाँ जाने के बाद एक्स नवंबर में वहाँ पर बाबा का ज्ञान का बीज बोया गया हुँ, हुँ, हुँ. उसके बाद आज वहाँ पर लगभग बारह गीता पाठशालाएं है और दो उपसेवा केंद्र है वहाँ पर आज तक लगभग 18 कुमारिया तैयार होकर सारे भारत में सेवा कर रही हैं क्या बात है बहुत बढ़िया पुष्पा दीदी अच्छा लग रहा है सुन के और मैं चाहूंगा कि आपको जैसे राजयोगा मेडिटेशन हम लोग बोल रहे हैं बाबा पे आपका निश्चय हो गया तो एक ऐसी क्या चीज थी की बाबा से आपको मिला की आप पूरी तरह से अपने जीवन को देने के लिए तैयार ये जो बाबा की जो जो बातें होती थी हम एकदम अंदर उतारते थे इस कारण हमारा दिल दिमाग एकदम साफ हो चुका था और जब भी हम मेडिटेशन में बैठते तो ऐसा लगता था कि बाबा हमारे साथ बात कर रहा डायरेक्शन दे रहा है इसलिए हमें जो कुछ भी बातें फॉलो करने में दिक्कत नहीं होती थी जैसे बाबा हमारा साथ है वो शक्ति दे रहा है कई ऐसी बातें हैं कि असंभव को संभव बाबा ने करा दिया है एग्जाम्पल आप बताएंगे असंभव और संभव? <laughs> तो वहाँ की भाई बहनें जो भी हैं वो तो हिंदी भी इतना नहीं जानते थे मराठी जानते थे और मैं तो मराठी बिल्कुल नहीं जानती थी हिंदी भी टूटी फूटी जानती आहा, थी आहा। लेकिन जहाँ पर वहाँ सेवा में हम लगे तो भाई बहनों को भी ऐसा नहीं लगा कि इनकी भाषा में में समझ में नहीं आती है मुझे भी नहीं नहीं नहीं हुआ कि मेरी भाषा भाषा भाषा समझ नहीं पा रहे, उनकी नहीं समझ पा पा रहे मैं रही हूं। ये भावना की से ही वहां पर इतनी सेवा की हुई है क्या बात? क्या इसे समझ में आता भगवान जो है वो भावना को जानता भावना का फल भी देता है बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल और कोई अध्यात्मिक अनुभव या फिर ऐसे और सेंटर्स वगैरह जो बारह गीता पाठशाला बोल रहे हैं अभी तो जैसे कोई विरोधी भी होते हैं ना ऐसे कई बार देखा सुना हमने कि भाई जहाँ पर इस तरह के आध्यात्मिक सेंटर्स खोलते हैं तो कुछ लोग जो है उसके विरोध भी करते हैं ऐसा कुछ जब वहाँ पर सेंटर खुला तो हमें कह गया कि वो ऐसा जमीन है वो पत्थर की कलराठी है आप वहाँ पर सेवा नहीं किया तो अच्छा है अच्छा जी हमने वहाँ पर सात दिन का कोर्स कराया तो बाद में कहा कि आप अभी से चलो यहाँ रुकना नहीं है यहाँ आपको कोई प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो हमने कहा कि ये जो बीज है ये भगवान का ज्ञान का बीज है हम्म हम्म ये बीज बोने के बाद हमने इसका देखरेख किया तो जरूर फल निकलेगा हम्म हम्म इतने हमारे पॉजिटिव थिंकिंग था इतनी परमात्मा के प्रति उनके सिद्धांतों पर विश्वास था इस कारण कोई भी प्रकार का वहाँ विरोध नहीं हुआ आज सारे गांव के अंदर बहुत सुंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है बाबा के प्रति, सेंटर के प्रति प्रति सेंटर लोगों की बहुत एक शुभ भावना है रेस्पेक्ट है बिल्कुल जी अच्छा वहाँ पर किस किस तरह के सेवाए और करते हैं विंग्स के माध्यम से हो या अलग एक्टिविटी समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम सभी विंग्स की वहाँ पर सेवा करते हैं जी, जी। वहाँ पर बस स्टॉप जो होता है वहां पर जाके ट्रांसपोर्ट विंग का सेफ्टी के बारे में भी वहाँ पर हम सेवा करते हैं और वह किसान लोग बहुत सारे हैं वो किसानों के लिए भी हम कई एक ज्ञान भी एक बीज है जैसे आप स्तूल बीज बोते हो खेती जी, में जी, जी, जी, उसके साथ साथ कर्मों का बीज भी आप अच्छा बोलो उसको सौ सौ गुणा होके आपको फल मिलेगा इस प्रकार हम एक किसान लोगों की भी सेवा, सेवा करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है हाँ अच्छा। उन टीचर्स लोगों की भी हम बहुत सारी सेवा होती है और वहाँ पर डॉक्टर एसोसिएशन भी है अच्छा। उन लोगों की भी बहुत अच्छा सपोर्ट है उन लोगों के लिए भी हम एक पॉजिटिव थिंकिंग का कहे या का अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम्स भी होता और कई महिलाओं की एसोसिएशन भी है उनके थ्रू भी हम महिलाओं की सेवा भी करते ऐसे वहाँ पर अलग अलग रूप से सेवाएं होती रहती है बहुत बढ़िया चलिए पुष्पा दीदी बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह के आप जो हैं वहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेवाएं आप देते हैं और साथ ही साथ परमात्मा पर आपका पूरा हंड्रेड परसेंट निश्चय था इसीलिए ऐसे जमीन में जहां पर लोगों ने कहा कि अब वहां आगे कुछ नहीं होगा लोग इस तरह के नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी आपका विश्वास ने रंग लाया और धीरे धीरे करके आपने वहां पर अपने फुलवारी को इतना सुंदर बनाया है तो अच्छा लग रहा है सुनकर और जाते जाते मैं चाहूँगा कि लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से राजस्थान और गुजरात के लोग और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपको सुन रहे तो उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे एक तो मैंने पहले ही कहा कि परमात्मा पर विश्वास रखो। दूसरी बात की बाबा ने जो भी फंडामेंटल्स बताए है जी जी। उस पर पूर्ण निश्चय से करोगे जरूर आपको सफलता मिलेगी उसके लिए हमें पूरा त्याग तपस्या करें तो सफलता निश्चित ही है बिल्कुल बिल्कुल पुष्पा दीदी बात ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आपने पुष्पा दीदी को सुना किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जो है समर्पित किया और फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर कुछ भी नहीं था आध्यात्मिकता के नाम पर वहाँ पर उन्होंने बेसिक सेवन डीज़ का कोर्स से इन्होंने कार्यक्रम अपना कार्य शुरू किया और आज वहाँ पर बारह गीता पाठशालाएं दो उप सेंटर्स हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए गर्व की बात है कि इस तरह से आपने सेवा की है और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया ईश्वर पर परमात्मा पर आप अगर आपका निश्चय है तो आप जो है सफल हो ही जाते हैं और परमात्मा के बताए हुए नियम संयम को अगर अपनाते हैं तो आप 100% जो है अपने जीवन को सफल बनाते हैं और परमात्मा की हमेशा आप पर ब्लैसिंग्स बनी रहती हैं तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ दीदी की जो भी बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो आज ही उस पर काम कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाएँ इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो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 she dah ho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 प्रभु के है सच्ची खुशी ये सेवा बड़ी है तुआ भरी ये, ये मुस्कान वरदान भगवान सीता लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो